से, आत्मा ना ना ना अपना हम जिसको मैं मैं मैं बोलते हैं ना मैं तो ये शरीर को अलग अलग होता है व्यवहार में लेकिन आप विचार करके देखते हो किसमें आपकी कहीं भी अलग नहीं होती है शरीर में जो माटी है वो सबके शरीर में माटी है जो पानी है वो सबके शरीर में पानी है जो गर्मी है वो सबके शरीर में गर्मी है और जो हवा है वो सबके शरीर में हवा है और जो आसमान है वो सबके शरीर में आसमान है हमारे चार बात की, चार भूत में इस शरीर को संघात विशेष ही मानते हैं और इसमें जो संघात विशेष माने एक तरह की रचना विशेष तो मिला जिला रूप और इसमें जो चेतना है सो पैदा हो गई है और मर जाते हैं ऐसा नैया एक वैश्विक भी इस शरीर को पंचभूतों में एक कल्पना विशेष ही मानते हैं क्योंकि तो परमाणु इनके नित्य तत्व तो है और परमाणुओं से बने हुए जो पंचभूत हैं कार्य वो कृत्रिम हैं और उन कृत्रिम पंचभूतों में ये शरीर बना है अच्छा सांख्य और योग की दृष्टि से ये पंचभूत के प्रकृति के विकार हैं परंतु पंचभूतों में ये जो अलग अलग शरीर हैं ये केवल कल्पना हैं आप भले वेदांत पढ़ो चाहे मत पढ़ो वेदांत का स्वाध्याय करो चाहे मत करो यदि योग सांख्य की दृष्टि से ही ये विकार करना हो तो अंतिम कार्य केवल पंचभूत को मानते हैं पंच महाभूत को उसके बाद जो ये मालूम पड़ता है ये तो कल्पना विशेष ही है पूर्व मीमांसा की दृष्टि से भी कर्म ही गढ़ता और तोड़ता रहता है मतलब ये है कि धातु में विचित्र नहीं है कर्म के द्वारा गढ़ी हुई आकृतियों में ही विचित्रता प्रकट होती है और लुप्त होते हैं वेदांत ने कहा कि ये सत् परमेश्वर है सत् तो परमात्मा है सर्वम जधय आत्मा अद्भुत है श्री जी बल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि न माया न प्रकृति परमेश्वर अपने आप में अपने आप से अपने संकल्प से स्वरूप रूप संकल्प से ये प्रपंच के रूप में मालूम पड़ रहा है ये परमेश्वर का संकल्प है श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये सारा प्रपंच परमेश्वर का शरीर है और इस शरीर में जैसे छोटे छोटे टीकायु होते हैं वैसे हम सब लोग जो हैं और शरीर भारी सात का साथ परमेश्वर का शरीर है श्री का जी कहते हैं कि कारण अवस्था में परमात्मा से और कार्य अवस्था में परमात्मा से अलग दोहार में देश परमार्थ में अद्वैत है कारण में अद्वैत है तो परमार्थ में बोलते हैं कारण बोलते हैं तो श्री शंकराचार्य भगवान जब इस वेद वेदांत की व्याख्या करते हैं तो वे बोलते हैं सर्व यदयमात्मा ये उपने सबका वचन है पहले लोग व्याकरण न्याय सांख्यादि का स्वाध्याय करने के पश्चात मीमांस आदि का स्वाध्याय करने के पश्चात वेदांत का स्वाध्याय जब करते थे तब इनको इतने विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी अब देखो यहां सामानाधिकरण है सामानाधिकरण माने जैसे घरा मुक्ति है बोला गया जैसे साफ रस्ती है बोला गया जैसे जेवर सोना है ऐसा बोला गया तो सामानाधिकरण माने उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही विभक्ति के हैं एक विभक्ति के दो शब्द एक साथ पड़े हुए हैं तो वो पर्याय बाकी तो हो नहीं सकते माने जैसे बोले घड़ा कलश कुंभ दोनों को बोलने की तो कोई जरूरत नहीं रहती है कुछ से कुछ बताया जा रहा है घड़ा मुक्ति है सा रखती है तो ये क्या बताया जा रहा है तो इसी को बोलते हैं समान अधिकरण समान अधिकरण माने दोनों के साथ समान विभक्ति का प्रयोग हुआ यह सर्व का आत्मा अयम आत्मा सर्वयत जो सब है वही आत्मा है जो आत्मा है वही सब है यहां कोई ज्ञान का प्रसंग नहीं है यह तो एक चीज एक वैज्ञानिक वस्तु बताई जा रही है विज्ञान के अनुसार जो सब है वो तो आत्मा है सर्वम जदयम आत्मा तो यह सर्वम जदयम आत्मा किस दृष्टि से बात कही गई है तो श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि ये सब शरीर है और आत्मा शरीर है इसलिए यहाँ सबको आत्मा कहा गया का कहा सब कारण है आत्मा कारण है और सब कार्य है इसलिए सबको आत्मा कहा गया क्योंकि कार्य और कारण में अभोल होता है और शरीर और शरीर में अभोल होता है नारायण कहीं कहीं उपासना के लिए भी अभेद का वर्णन किया जाता है जैसे कोई खंडा गाड़ दिया कोई गोबर की गौरी बना ली सुपारी का गणेश बना लिया और बोले कि अब सुपारी को बोलेंगे ये गणेश है अभेद बता देंगे सुपारी और गणेश में अभेद है गोबर में जोबर की तिथिया में, में और गौरी में अभेद है कलश में और वरुण में अभेद है कहीं कहीं उपासना के लिए कहते हैं जब यज्ञ भूमि भूमि जो खंभा गया गया है ये सूर्य है तो एक तो उपास से बुद्धि कराने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताया जाता है एक कारण का बोध कराने के लिए एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति बताया जाता है एक अभ्यास होने पर एकदम रजता ठीक ठीक सूचिका को समझ नहीं सके का इसलिए उसको रजत कहा चांदी कह दिया अज्ञान के कारण एक व्यक्ति को दूसरी बस्ती बताया जाता है कि तो यह जो सर्वम जगह आत्मा ये जो सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है वो अपनी आत्मा है तो ये अपना शरीर होने के कारण आत्मा है ये अपना कार्य होने के कारण आत्मा है कि अज्ञान के कारण इसको आत्मा कहा जाता है तो वस्तु वस्तुस्थिति भी ऐसी है बाज सामानाधिकरण से नाय सर कहा ये सर्प नहीं है ये तो रस्सी ही है वस्तु स्थिति का दोष कराने के लिए ये एक तत्व का निरूपण किया जा रहा है तो देखो असल में अज्ञान में यदि कोई एक बस्ती को दूसरी बस्ती समझ ले तो उसका नाम अभ्यास है और वो बिल्कुल दूसरी बस्तु है परंतु जहां जानबूझ के निरूपण किया जा रहा हो वहां अज्ञान का निरूपण नहीं होता अज्ञान का समर्थन नहीं होता इस बात से आप ध्यान दे करके ध्यान दे करके इस बात को देखो सर्वम जगयम आत्मा हम इस स्थिति में फंसे हुए हैं कि ये शरीर ही आत्मा है इस शरीर में रहने वाला मन ही आत्मा है कई विभाग इसे कर सकते हैं ये शरीर आत्मा है शरीर उठाने की ताकत आत्मा है क्या शरीर उठाने की ताकत है देखो तो शास्त्रीय भाषा में हद्दी मांग श्याम अन्न में कोष है तो ये आत्मा है कहीं नहीं इसमें जो उठाने बुराने की ताकत है ये आत्मा है उसके प्राण में कोष बोलते है कम नहीं वो जो ताकत ये ताकत नहीं जो इच्छा हो रही है ना वो तो आत्मा है क्या इच्छा तो मन है मनोमय कोष है नहीं जो उठाता गिराता है उठाने गिराने की इच्छा करता है तो आत्मा है तो वो तो विज्ञान में कोष तो है तो बोले नहीं नहीं जिसको तो मजा आ रहा है उठाने गिराने चलाने फिराने में तो वो आत्मा है कन्हे भाई वो तो आनंद में कोष तो है तो नारायण फिर आत्मा क्या है तो, तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई उल्टी बात हो गई कि हम देह में छोटी छोटी जो चीजें हैं हद्दी मान शाम है, है। उठाने गिराने की ताकत है लकवा लग जाने पर जो शरीर में नहीं रहती है आ, एक मन है महाराज मन है और एक मन को चलाने वाला है तो वो सुसुप्ति में दोनों नहीं रह जाते हैं सुसुष काल में एक प्रकार का विश्राम रहता है विश्राम तो किसी विश्राम और आराम रहता है और उसको देखने वाला भी रहता है उसका साक्षी भी रहता है यदि उसका कोई साक्षी उससे अलग न हो तो इस समय आराम विश्राम की स्मृति नहीं हो सकती क्यूँकी जिसने देखा आराम को जिसने विश्राम को देखा वही आराम और विश्राम का स्मरण कर रहा है तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात कही गई कि हम देख नहीं हैं हद्दी मांग शाम से अलग प्राण से अलग मन से अलग करता से अलग भोगता से अलग हैं? और नारायण फिर हमको ही कहते हैं कि तुम सब तो ये बात जल्दी जो लोग दीर्घ काल तक सब तीर्थों का संग नहीं करते हैं उनके ध्यान में नहीं आते हैं ये जो प्रक्रिया है तरतीब है ये जो वित्ती है ये जो तरकीब है वो तो केवल देह में से मैं को अलग कर देती है और वेदांत तो कह रहा है कि ये सब तुम हो एकदम सर्वम जगन आत्मा तो शरीर में से निकालने के लिए तो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय का विवेक किया गया अब ये जो विदित साक्षी है विदित दृष्टा है ये है आत्मा और उससे ये कहा जा रहा है कि तो तुम पहले अपने को एक शरीर में धुमान करके बद्ध हो रहे थे असल में ये सारी कृष्ण ये पृथ्वी ये जल ब्रह्मांड नहीं हो आपको ये तो शायद मालूम नहीं होगा कि इस जल का मतलब ये जिस जिससे हम रहते हैं वो नहीं एक ब्रह्मांड नहीं को सी ब्रह्मांड भी होंगे तो आकाश में ही होंगे उसमें भी जो गति होगी वो वायु से होगी उसमें जो उष्मा होगी वो तेज से होगी और उसमें जो द्रवता होगी वो जल से होगी और इसमें जो ठोस पना होगा वो पृथ्वी से होगा तो केवल एक ब्रह्मांड में नहीं एक ब्रह्मांड में दो पंचभूत हैं, वो सब पंचभूत और उन पंचभूतों से बनी हुई थी उनके बने हुए करण और उनके कारण इदाम चार जो कुछ प्रकृति और प्राकृत प्रपंच है वो सब अपने आत्मा का स्वरूप है देह के लिए नकार दिया गया कि तो तुम देह नहीं हो और सब के लिए सकार दिया गया कि तो तुम सब हो तो ये नकार और सकार का जो भेद है नकारना और सकारना तुम देव में ये जो भ्रांति है इसको तो, तो नकार दिया गया और तुम सब हो, होना तुम सब हो इस बात को सकार लिया गया कि हाँ सब हो तो मुझ में ये प्रश्न आता है कि ये जो आत्मा है ये सब कैसा है ये आत्मा बदल के घड़े की तरह जैसे मिट्टी में घड़ा बनता है वैसे सब बना है, है? जैसे कमल में नीलिमा एक उसका गुण है ये, इसे ये उसमें कोई विशेषण है जैसे अनार के फल में उसका दीवा होता है उसका बीज होता है उसका छिलका होता है इसी प्रकार ये ये जो है अनार के बीज की तरह आत्मा हो और उसमें ये बीज की तरह बीज की तरह जीव और जीवे की तरह ये संसार के विषय भोग और खिलके की तरह प्रकृति जो है वो सब को व्याप्त करके बैठी हो क्या ये सब अपना आत्मा है इसका अर्थ कुछ ऐसा है तो ये विवेक ये विवेक करना है सर्वम जगयम आत्मा यदि ये सब आत्मा न हो तो इस निषद का वेदांत का जो मूल सिद्धांत है इसी का खंडन हो जाएगा मूल सिद्धांत क्या है यशिन विधि से सर्वम विवितम भवती एक ऐसी वस्ती है कि तो इसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है तो जब वही एक ही बच्ची सब न होती तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान न होता दृष्टे श्रुते मते दृष्टि दृष्टम श्रीतम मतम विज्ञापन बहुत एक ऐसी बच्ची है उसको तो तो देख लो उसको सुन लो उसके बारे में विचार कर लो उसका अनुभव कर लो और फिर सबका दर्शन हो गया सबका श्रवण हो गया सबका मनन हो गया सबका विज्ञान हो गया तो ये प्रतिज्ञा है वे राम की ये कि जो हो तो हो, हो एक में कहा एक में कहा कि महाराज मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं तो प्रश्न हुआ कि यह दिखने वाला आखिर क्या है तो उसने कहा ये हमारा दुश्मन है जब हम इससे मिल जाते हैं जब हम इससे मिल जाते हैं, तब हम अपना देते हैं, तो बोले कि नहीं भाई ये रकावट को साथ ले तो नहीं करती है तुम्हारा ये एक रसीद बना हुआ है नारायण तो साथ लेकर के वेदांत का ज्ञान नहीं होता है जरा ध्यान देना ये ये विद्वान लोग इस बात को इस बात को उपहास की दृष्टि से देखते हैं कि जब किसी चीज को कह दिया जाए कि जो हो तो हो, है ना? तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई विवेक कहाँ गया कहा विचार कहाँ गया अनुभव कहाँ गया है और दृश्य जो हो तो हो तो जो हो तो हो नहीं उसकी भी खोज करके उसकी भी तलाश करके उसका भी अन्वेषण अनुसंधान करके उसको भी जान लो तो उससे ही जान लो कि ये क्या है आत्मा बारे द्रष्टव्या जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तो ये सारी दुनिया तुमको अपने से बिल्कुल अलग नहीं मालूम पड़ेगी सर्वम जदयम आत्मा तो देह में तो हो रहा है अभ्यास देह मैं हूँ देह में हूँ इसलिए देह जो है और क्या हुआ तो चलता है फिरता है वजनदार है जन्म मरण वाला तो देह में वजन है उस वजन को हम अपना मानते हैं इसका जन्म मरण हुआ उसको हम अपना मानते हैं इसमें जात पात बनती है उसको हम अपना मानते हैं इसमें संप्रदाय राष्ट्रीयता बनती है उसको हम अपना मानते हैं नारायण हाँ। ये देखो ये स्थिति हो गई और कभी इस पर विचार नहीं किया गया कि देह में मन है कि मन में देह है ज्ञान की प्रधानता से देखोगे तो मन में देह है और जड़ता की प्रधानता से देखोगे तो देह में मन है ये बड़ी विचित्र बात है जड़ बक्ति को मुख्य कर लेंगे तो देह में मन है और चीतन बस्तु को मुक्त कर तो मन में तेज है और बाबा चाहे देह में मन हो चाहे मन में देह हो दोनों तरह से दोनों मान्यता को स्वीकार करके ये बात मालूम करती है कि अपनी दृष्टि में देह और मन दोनों पुरपुर रहे हैं जैसे सपना में तो दुर्दांतियों का ये कहना है कि ये परिवार के बिगाड़ बैठोगे परिवार तो बिगाड़ जाएगा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा परिवार और यदि सबको खिला के खाओगे खा लिया कि नहीं इसकी जांच पड़ताल करके सबको खिला के दूसरे के बेटी को पहले दे के और सब अपने बेटे को दोगे और खुद खाओगे तब तब ता तुम्हारा परिवार बना रहेगा नहीं तो तुम्हारा परिवार सोसत हो जाएगा हमारे गांव के पास एक बड़े धीरे थे तो हमारे दादा के शिशि थे हमसे बड़ी भारी उम्र थे, मैं सोलह तो बरस का था तो ये सतहत्तर बरस थे। तो हमारे यहाँ आते थे सभी कभी तो हमको प्रकारांतर से कई बात बताते थे तो उनसे मैंने पूछा कि ये तुम्हारा अस्सी मध्य आदमी का परिवार एक में है अलग अलग क्यों तो नहीं होता है चलता क्या कि बोलो की महाराज जिस दिन एक बच्चा भी खाये, खाये मैं खाए खाए बिना रह जाए उस दिन मैं रोटी नहीं खाता हूं मैं रोटी नहीं खाता हूं ये है ये सरिया चलाने की पद्धति ये है मिथिला मुखसम चाहिए खान पान सबसे तो, नारायण ये है परिवार की स्थिति अब आप देखो विचार करें यह समग्र दु प्रकृति आपका चरित्र कैसा है।, है तो ये जो जिज जिग जिग है ये शरत है शरती सरती की सरबान ये काल में सेकेंड सेकेंड है सेकेंड सेकेंड है इसलिए स्वर्ग बोलते हैं सबसे के नाम सब क्षण का नाम स्वर्द है, थर्ण थर्ण है। अच्छा इंच इंच इंच भरती है ये दुध है इनका जो सब पुल है उसका नाम सर्ब है और कण कण कण कण कण कण क्षण क्षण क्षण जितने क्षण हो सकते हैं सबके जोर का नाम सर्ब है जितने कण हो सकते हैं इनके जोर का नाम सर्ब है जितने इंच हो सकते हैं इनके जोर का नाम उनके जोड़ का नाम सर्ब है अब देखो आप ये सर्द कहां है आत्मा में सर्व है कि तो सर्व में आत्मा है यदि आप जीव हो यदि आप कण हो यदि आप क्षण हो यदि आप एक एकमात्रा हो तो आप संसार के अंग हो और यदि आप सब क्षणों के प्रकाशक हो सब क्षणों के प्रकाशक हो सब मात्राओं के प्रकाशक हो सब मात्राओं के प्रकाशक हो तो देखो आप अपने आप को तो देखो आपके सामने क्षण आते जा रहे हैं क्षण उड़ते जा रहे हैं और स्थान कभी चौड़ा और कभी संपूर्ण होता जा रहा है और आप वो संखंड असल में सर्व आप मेंध्यस्थ है और आप सर्ब के अधिस्थान है मानी आत्मा कारण कार्य भाव से संपूर्ण जगत नहीं है अब देखो तो इस बात से जैसे लिखी घड़ा होती है वैसे तो आत्मा ये संपूर्ण विश्व नहीं है सत्य मिट्टी जो है वह कभी सूखी होती है कभी गीली और कभी घरे के आकार में होती है और कभी सीख जाती है और ये आत्मा है ये कभी सूखा और कभी गीला नहीं होता है और कभी ये जनता और सूखता नहीं है क्योंकि ये चेतन है चेतन में बेअवस्था नहीं होती है अगर चेतन में दो अवस्था हो जाए तो दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला चेतन दोनों से एक कैसे तो होगा एक न्यारा रहेगा बिल्कुल तो न्यारा तब ये जो दुनिया दिखाई पड़ गई है ये आत्मा में क्या है कार्य कारण संबंध नहीं है तब तब विशेषण विशेष संबंध है तब तो विशेषण भीतर रहते हैं कि बाहर रहते हैं जो कनल में दिखाई करते है वो भीतर है है, तो जो कणों को, को मिला मिला करके आत्मा बन गया है भगवान आत्मा बन गया है, है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा चीतन एक रख अविनाशी परित रहे यही अपना आत्मा और इसमें ये जो दिख सर्ग दिखाई कर रहा है, है ये कैसा है, है। जो सर्द दिखाई कर रहा है ये कैसा है कल ये जैसे रद्दी में सर्प दिखाई पड़े जैसे शीत में चादी दिखाई पड़े जैसे मन में सपना दिखाई पड़े जैसे आकाश में तिरमिर दिखाई करे कई कर प्रकार इस प्रकार असल में बाधित हो करके मिथ्या और सत्य का वो संबंध होता है वही सर्द और आत्मा का संबंध तो सरबन जग आत्मा जगह आत्मा आत्मा अभिनय नजर दर्शे आयम आत्मा अयम माने यही जिस जिस छाती पर हाथ रख करते हुए तुम इशारा करते हुए आयम अभिनय में तेसा प्रमाण से बोलते है <coughs> उसका नाम श्रेष्ठा प्रमाण है किसी ने पूछा कि एक है कि तो दो नारायण नी से एक दो नहीं बोले अंगुल दिखा दिए एक कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष के अनुमान है जो तो मान है कि तो शब्द है ऐसी अर्थात तू है कि हमें अनुकलन भी है कि ऐसी जो है ये है क्या हरी झंडी माने रास्ता साथ और लाल झंडी माने तो ये संकेत उसके बोलते हैं लाल झिंदा माने दाम और आंख मारना जो बच्चों को होता है वो क्या किसी की कोई बात समझ गए क्लास लगी हुई है भूख लगी हुई है जलपान के लिए और आंख से इशारा कर दिया है क्या है मुंह तो बोलने की जरूरत है इसका नाम चेष्टा प्रमाण है तो अयम आत्मा जो है अयम आत्मा ये चेष्टा प्रमाण है अभिनय यही आत्मा जिसके आप में मैं खुद खुद स्वयं स्वयं जिससे बोलते ही आत्मा क्या है चलो जो दिखाई पड़ रहा है तो सब यही है गगदम सरगम सरगम जगन आत्मा ये जो कुछ था जो कुछ है जो कुछ होगा जो कुछ मालूम करा जो कुछ मालूम करता है जो कुछ मालूम करेगा जो कुछ प्रिय अप्रिय हुआ जो कि प्रिय अप्रिय है जो कि प्रिय अप्रिय मालूम पड़ेगा यह बिना आत्मा के प्रकाश के कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है इसलिए आत्मा के प्रकाश सामान्य से आत्मजन्यत्व से आत्मस्थानत्व से आत्मलयत्व से ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है यह अपने आप से नारी पेश नहीं है चार बात चार बात बताई बिना अपनी ये सब या सब का कोई हिस्सा मालूम नहीं कर सकता एक तो, और अपने आप के सामने सब पैदा होता है अपने आप के सामने सब रहता है और अपने आप के सामने सब लीन होता है आत्मा के बिना किसी दूसरे की सिद्धि होती नहीं इसलिए वो जो आत्मदेव है उनके सिवास सम्मान की कोई व्यक्ति नहीं है तो ये बात बताइए ये बात बताइए कि आत्मा के ज्ञान से क्योंकि सबका ज्ञान हो जाता है इसलिए आत्मा के खिलाय दूसरा कोई तो नहीं है और जो आत्मा के फिलहाल दूसरे किसी को मानता है उससे पराधय की प्राप्ति होती है, है। अब ये प्रश्न उठाया कि क्या कठिन पुनर्दानी इदम सर्वम आत्मय इसी ग्रही तो नहीं इसका क्या उपाय है साधन साधव की चर्चा समाप्त करके सब की चर्चा प्रारंभ होती है। हम साधक हैं ये साधन करते हैं इससे इस फल की प्राप्ति होगी ये जो साधन साध्यता क्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है ये करो और इसके बदले में ये पाओ और ये जो चीज है आप देखो आपको तो कश्मीर देखना है क्या देखना है तब तक कैसे करना वो मैं यहां से चल के जाना तब तो कश्मीर को देखना आंख को ही कश्मीर को देखोगे लेकिन चल के जाओगे तब देखोगे तो जाए अभी तो हमारी काम करते करते आंखें जरा दिया गई हैं, और कभी ऐसा होता है अभी तो ठीक तो तो तो नहीं चढ़ा जाता है जरा आंख बंद करके पांच मिनट करे रहें उसके तो बाद तो करके बताएंगे ऐसा होता है कि नहीं ये क्या हुआ आठ से विश्राम तो हुए क्योंकि थक गई है आप सब तो कैसे थक गई है और विश्राम करके फिर पर रहोगी ये हुआ इन्हें भी बात जो है ध्यान में नहीं आ रही है जरा ध्यान करके बताएंगे तो ये बात कब होगी कल से देखना होगा तो विशेष बच्ची देखनी होगी ध्यान करके कर देखना होगा तो विशेष बच्ची देखनी होगी विश्राम करने के बाद यदि हम देख सकेंगे तो वो विशेष बच्चे होगी माने कर्म करना चलना माने कर्म करना, करना ये कर्म सारण है बोलो जरा जरा दुर्दीन लगा लो सर्दबीन लगा लो और नहीं आंख जरा ठीक काम नहीं करती है तो कोई दगा डाल लो आंख में ये बात दूसरी है वो है ना और थक गई है आंख से थोड़ा तो इससे विश्राम दे बात दूसरी है परंतु रीत सामान्य का जो दर्शन है औरत देखना है कि मर्द देखना है लाल देखना है कि पीला देखना है कश्मीर देखना है कि बम्बई देखना है इस फर्क से अगर आप छोड़ गए तो रूप सामान्य मानस रूप सिर्फ रूप सिर्फ रूख इतनी लाल पीला नीला नहीं तो आंख का समझ स्वभाव है रूप आख से ही देखा जाता है और देखा जाता ही है इसी प्रकार ये जो ज्ञान स्वरिक आत्मा है इससे जब आपको स्वर्ग जाना हो तो धर्म से मोटर पर चढ़ के जाइए स्वर्ग में यदि आपको बैठ जाके देखना हो तो उपासना के हवाई जहाज पर चढ़ के वहां जाइए और यदि नारायण शांति शाम कि शाम को देखना हो तो उतराम होकर अपने भीतर अपने स्वरूप में बैठ जाइए बोले नहीं मैं ना मतलब है स्वर्ग से न बैठ से न भीतर से न बाहर से हम कुछ सत्य को देखना चाहते हैं। चलो तो अब सत्य को देखने के लिए एक ने कहा जरा आंख तेरी करो तब सत्य दिखाई पड़ेगा भगवान तो, तो, तो, आख आप भी करने पर तो एक चंद्रमा का दो चंद्रमा है एक बीए का दो बिया दिखता है हैं एक दुए का दो बिया दिखता है करने पर एक आदमी का दो आदमी दिखता है हैं तो, तो ये, ये जो सत्य का दर्शन है इसको तो गहन देखने के लिए और अमेरिका में तो यह स्थान है जहां जाते लोग पे बिल्कुल ग्रह पर अपनी दुर्गुण लगा सकते हैं तो ठीक है भाई तो यहाँ जाकर लगाओ पर तो ग्रहों तो देखना है ना जो सब देखना है अपने आप को देखना है उसके लिए अमित जगह जाकर दुर्गुण लगाएंगे तब देखने की क्या जरूरत है भगवान तो इसके लिए तब प्रेम करोगे तब दिखाई पड़ेगा अरे जो सच्ची चीज है ये प्रेम से देखें कि दुश्मनी से देखें इससे क्या मतलब हम देखेंगे वो दिखाई पड़ेगी अगर वो है तो देखनी चाहिए अगर हम देखने वाले हैं तो देखना चाहिए इसलिए इन सब बातों की जरूरत नहीं पड़ती तो कैसे उसका ग्रहण किया जा सकता है यह प्रश्न हुआ तो बोले के बोत चित्रा निगम सर्वत्र गम्य है तत्व दृष्टांत हो सकते किसी भी वस्तु का, का ज्ञान चेतन तो से ही होता है चेतन तो के बिना तो किसी वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता ओ चेतन को बनाम है जरा तो बनाने वाला चेतन ही कि है जो चेतन को बनाएगा तो चेतन ही कि है तो जो लोग उसको भी किसी ने बनाया होगा तो चेतन को जितने बनाया होगा वो चेतन होगा कि गढ़ होगा बिना चेतन के से किसी बस्ती की सिद्धि नहीं होती आप लोग दे तो देख एक नियम सुना देते हैं है परंतु अपने आप को जानने के लिए दूसरी बस्ती की जरूरत नहीं होती कर्म धातु है बोला जीती ने जो धातु है, तातु। हाँ। तातु। कई, कई, कई है हाँ। तो एक जैसे कई सही धातु ऐसी होती है ना तो जैसे गच्छती है जा रहा है तो गच्छती में उसके पास जा रहा है जाना जान रहा है तो किसको जान रहा है गृहणा थी किसके ग्रहण कर रहा है, एक है। ये एक सकर्मक धाते हैं लेकिन हा हा जे तक तत, जेत प्रकाशते प्रकाशित हो रहा है जेतमान हो रहा है हा लज्जते लज्जित हो रहा है तो किसी को लज्जित कर नहीं रहा है लज्जित हो रहा है किस ठक ही किसी को खड़ा नहीं कर रहा है प्रेम तो खड़ा कर रहा है तो ये जो चित्त धातु है जिससे चित शब्द बनता है संस्कृत में ये चित्त धातु दो तरह से बनता है दो तरह से बनता है चीज चहने से भी और चिटी समझाने से भी तो चेता पीपी चित ये स्वयं प्रकाश है अपने को जानने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों फूल देखने के लिए दिए की जरूरत है परंतु दिया देखने के लिए दूसरे दिए की जरूरत नहीं है और दिया देखने के लिए आख की जरूरत है परंतु आठ देखने के लिए आख की जरूरत नहीं है तो आप जो हमारे आंख है और अपनी बुद्धि को देखने के लिए दूसरी बुद्धि की जरूरत नहीं है आप ही जानते हैं कि बुद्धि है और अपने आप को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है तो आत्मा की सत्ता से आत्मा की चिंता से ही दूसरी सारी बुद्धि जानी जाती हैं, बिना चिल मात्र के के किसी भी व्यक्ति का ज्ञान हो सकता तो इसका बताया कि कारण से ग्रहण से अब ये बात जब सिद्ध हो गई कि आत्मा की अनुगति से ही सबका ग्रहण होता है तो आत्मा को ग्रहण करने लो तो सबका ग्रहण हो जाएगा ऐसे को तो दृष्टान्त दिया कि तो जैसे ही जगह नजारे बजाये जा रहे हैं भी शब्द है उसके लिए जोर हमने काव्य मानस किया नगाड़े में से जो शब्द निकल रहे हैं आओ उनको कान से पकड़ें, तो उनको हाथ से पकड़ें अब कान से हाथ से तो उसके वो शब्द पकड़े नहीं जा सकते परंतु जाके नगाड़े को ही पकड़ या उस पर जो चोट की जा रही है उस चोट को भी पकड़ लें तो शब्दों की पकड़ अपने आप ही हो गई जैसे संख बजता है और कोई तो काम संख की ध्वनि को पकड़ने नहीं पकड़ सकता होगा क्या अगर संख को या संख बजाने वाले के पकड़ में तो वो संख की ध्वनि पकड़ ली जाएगी जीना बजाई जा रही है अब उसके शब्द को नहीं पकड़ा जा सकता परंतु बीना को पकड़ेंगे तो इसे शब्द को पकड़ा जा सकता है इन धन में जैसे आग जल रही है अब वो कहे की धुएं को पकड़ के रखेंगे नहीं पकड़ के नहीं रखा जा सकता लेकिन यदि उस अग्नि को ही पकड़ लिया जाए तो धुआ माने पकड़ लिया गया इसी प्रकार ये सृष्टि में जितना ज्ञान होता है रूप का वस्तु का ये शब्दात्मक होता है बिना शब्द के जितने भी रूप होंगे एक नंबर का रूप दो नंबर का रूप तीन नंबर का रूप ये सब शब्द होता है और जितने भी शब्द हैं जितने भी नाम हैं उनका उद्गम स्थान अपना आत्मा है वो जत् जथा आर्द्रय धागे अध्याहिता पृथक भूमा दिन एवं और अर अरे महतो अस् महते निस्वित रजुदेदे गजुर्वेद स्वामीदेदे अथर्वास इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्रणी अनुव्याख्या व्याख्याण एक निस्विता ये जो हमारे आत्मदो है ये कोई तो छोटे मोटे नहीं है महतो भूत ये अनंत हैं ये अनंत हैं, अपार हैं अविनाशी हैं, और ये ऋग्वेद गजुर्वेद आदि जितने हैं वे नाम ये सब के सब इन्हीं परमात्मा से जैसे बिना किसी प्रयत्न के सांस चलती है वो सिर्फ ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा से ये सब के सब नाम और रूप प्रकट हो रहे हैं इसका अर्थ ये है कि यदि आप आत्मा से ग्रहण कर ले ग्रहण कर माने ले जान लें यदि आत्मा ज्ञान हो जाए तो जितने नाम रूप है सबका ज्ञान हो जाए अपने आप को जानिए अपने आप को जानिए तो आप अपने आप को जानने पर सब को जान जाएंगे तो तो ये कि तो परमात्मा का निःश्वास बताया है वो निश्वास मानी सास जो हमारी कहा गया तो एक हमारे सनातन धर्म पंडित थे दूध शास्त्र के कई पक्षपाती पाते है हम तो असल में बचपन जो हमारा गीता है ये वेद शास्त्र के पक्षपातियों के बीच में जो हुआ है महामहोत् धर्म प्राण पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी द्राविड़ पंचानंद जी तर्क रत्मा प्रमत ना कर्कभूषण नाम नाम हो भट्टाचार ये लोग महाराज एक अक्षर था मरने वाले वेद शास्त्र पुराण के अक्षर पश्चिमिश्र उनके लिए बोला जाता था बस बस ये एक अक्षर को एक पक्षी को छोड़ने वाले नहीं है तो स्वास्थ्य एक बात सुनाता हूं किसी ने कहा कि परमात्मा का श्वास जो वेद शास्त्रों को कहा गया है इसका क्या मतलब निश्वास तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आदमी की सांस होती है तो जब तक सांस चलती है तब तक जिंदा तो है और सांस न चले तो वो कैसे जिंदा गया है तो यह परमात्मा जिंदा है इस बात का प्रमाण यही है कि देवशास्त्र पुराण जिंदा है ऐसे महाराज हे भगवान है निको आप लोगों के जिंदा है कि नहीं इसका पता लगाना है तो इसकी नाक पर रीण लगा के आदमी को देखते हैं ना ये सांस चल रही है कि नहीं चल रही है तो यदि ये सांस वेद शास्त्र जिंदा है तो जरूर जिसका ये श्वास है वो जिंदा है अब देखो दूसरी बात क्या है जैसे मनुष्य के अपने प्राण प्यारे होते हैं जैसे परमात्मा को ये वेद शास्त्र पुराण प्यारे हैं हमेशा जब जब हो धर्म की हानि वो इनकी रक्षा करता है पर तो यहां क्या तो प्रसंग आता है जो आपको सुनाता हूं यहां ये प्रसंग है कि जैसे सांस लेने में हमको कोई श्रम नहीं करना पड़ता इसी प्रकार ज्ञान में विभिन्न नाम रूपों की प्रतीतियां हैं तो उनमें ज्ञान को कोई श्रम नहीं करना पड़ता जैसे हम अपने सांस के कर्ता नहीं है जैसे अपने सांस के भोक्ता नहीं है जैसे हमें अपने सांस के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता ऐसे ये दुनिया में जितने रूप दिखाई पड़ रहे हैं जितने नाम सुनाई पड़ रहे हैं और कुछ तो देखे जाते हैं कुछ तो तो सुने जाते हैं ये ज्ञान स्वरूप आत्मा में ना तो इनका कर्तृत्व है और न तो भोस्तृत्व है और ना इनको करना पड़ता है ना बनाना पड़ता है ना पड़ता है ये तो प्रयत्न सिद्ध अपने स्वस्वरूप में बिना किसी प्रयत्न से दिखाई बिना किसी प्रयत्न से दिखाई पड़ रहे हैं तो विराट पुरुष में वेद अपने आप पैदा होते हैं ये दस्माद छान सुरे और जैसे पूर्व सृष्टि अपने आप विराट में प्रविष्ट होती है वैसे देव शास्त्र पुराण भी और अपने आप प्रगट होते हैं मनु न को इसका दर्शन करते हुए कहते हैं तेव सिरा यजुर्वेद सिर है ये परमात्मा में यथा पूर्व सृष्टि होती है नारायण और ये निश्वसित माने ये अप्रयत्न शुद्ध है पुरुष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न नहीं है। हुए हैं असरुषे हुए हैं तो ये सब दृष्टांत देकर के यहाँ बताया कि तो जिस परमात्मा का हम वर्णन कर रहे हैं उसका ये सब नाम रूप निश्वास है जैसे बिना प्रयत्न के मनुष्य की सास आदि जाती है वैसे परमात्मा जैसे बिना प्रयत्न के मनुष्य के मन में वो आता जाता है वैसे बिना किसी प्रयत्न के बिना किसी कर्तृत्व के बिना किसी भेतृत्व के बिना किसी श्रम के ये संपूर्ण प्रपंच जो है ये परमात्मा में ये परमात्मा में प्रतीत हो रहा है तो अब जिसमें प्रतीत हो रहा है उसको जब भी आप जान लोजे उसी का नाम है आत्मा यदि उसको आप जान लोगे तो नाम रूप क्रियात्मक इतना प्रपंच भाग रहा है उसको भी जान लोगे क्योंकि वो तो आत्मा ऐसी ढिन्न अपने शरीर से ढन्न और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं आ, अब आगे का जो प्रसंग है वो तो आपको कल सुन